ये तो जिनका संबंध भगवान से नहीं हुआ उन्हीं में ये भोगों की ओर मन जाने की वृत्ति होती है पर जिनका मन तो भगवान में लग गया तो इनका मन विषयों की ओर जाए ये संभव नहीं लेकिन ये तो जा रहा है फिर उन्होंने देखा कि इनका क्या जा रहा है मेरा भी जा रहा है बच्चों की ओर जब मैं देखता हूं और इन बच्चों को जब मैं देखता हूं तो मेरे मन में भी ऐसा ही भाव इसका है कि ये तो श्रीकृष्ण के समान प्रिय है तो ये भोगों में कैसे क, क, क, कैसी प्रियता आ गई आज तक हमने ये देखा कि अपने बच्चों का ये अनादर कर देती थी श्री कृष्ण सामने दिखने पर गायें बछड़ों को दूध पिलाना बंद कर देती थी बछड़े दूध पीना बंद करके और श्री के ओर देखने लगते थे और ये माताओं की जो तो बड़ी विचित्र व्यवस्था थी ये तो घर जाना ही नहीं चाहती कृष्ण को ही देखते रहना चाहते इतना इनका भाव था तो पर आज ये क्या बात हो गई आज ये बड़ी अद्भुत बात हो गई कि वो कृष्ण सामने जिनको अपने पुत्र से बढ़ गई ने माना ये सामने होते हुए भी आज ये जो इस प्रकार से ये चाहने लगी क्या हो गया बड़े बड़े मन में उनके संदेह उठने लगे फिर सोचा कि ये कोई देव माया है क्या ये कोई देवताओं की माया हो या किसी मुनि की माया हो अथवा आशुरी माया हो तो सोचा ये भी नहीं बड़ा देव माया देवताओं की माया यहां भगवान की लीला में आकर के विघ्न डालती कि ये कभी हो नहीं सकता तो और यहां फिर माया आती कैसे माया संबंध ही जो श्री कृष्ण हैं ये जिनके सर्वस्व हैं श्री कृष्ण के सिवा किसी से कोई प्रयोजन नहीं उनके पास ये माया आ जाए कि ये संभव नहीं तो माया यहाँ पर आई नहीं माया तो वहां आती है जहां श्याम सुंदर नहीं होते जहां वास्तव में भगवान का निवास है कृष्ण सूर्य सम माया घोर अंधकार जहां कृष्ण तहा नाही माया रविचार ये चित्त चरितान में आया कि जहां कृष्ण है वहां पर माया नहीं आ सकती तो सोचा कि भाई ब्रदवासियों के उपास देवता जो हैं ये भगवान नारायण हैं तो कहीं नारायण के मन में आ गई हो कि ब्रजवासियों का, का प्रेम और ब्रदवासियों की सेवा हम भी प्राप्त करें तो इसलिए कहीं देवता ही ये कहीं नारायण ही ये बछड़े बनकर आ गए हैं और ये बच्चे ये बन गए हैं दूसरी बार ये मन में आया कि भाई नारायण के ये उपासक हैं तो उपासकों की वो वंशना कैसे करे नारायण ये नहीं हो सकता तो सोचा कि कहीं ये वैकुंठ के पार्षद लोग जो हैं विश्व सेराज गौराज ये कहीं अपने इन बालकों का और बछड़ों का सौभाग्य देख करके इनके मन में स्त्रिया जाग उठी हो और कहीं ये आ गए हूँ तो बोले ये भी नहीं ये तो सारे के सारे वैष्णव चूड़ामणि हैं बड़े भक्त हैं तो ये ऐसा विवाह कर नहीं सकते तो बोले भाई कहीं योगियों के मन में आ गया हूं जो सिद्ध योगी हैं वे श्रीकृष्ण का संग नहीं पाते वो तो अपने अंतर हृदय में भगवान की ज्योति मात्र देख पाते हैं इसी में वो इतिश्री मानते हैं अपने साधना की तो उनके मन में आ गया है कि श्री कृष्ण का ये सुख जिन बछड़ों को और बच्चों को प्राप्त है हम वो बन जाएं? बोले नहीं ये भी नहीं सुखता क्योंकि जिनका निरंतर ध्यान करते हैं योगी लोग जो ध्य उनके हैं साध्य जो उनके हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार करें ये भी संभव नहीं तो कहा सोचा कि कोई असुर की माया हो देव माया नहीं मुनि माया नहीं असुर माया हो तो बोले भाई असुर माया होती तो असुर माया तो बन के पूछना ही थी ने? क्या गति हुई उसकी और फिर ये सबको ऐसा ऐसा बना दिया सुर की माया कि सब के सब सबको मोहित करने वाले खींचने वाले बन जा, ये जा की माया ऐसा काम नहीं कर सकती तो बोलो भाई फिर है तो जरूर माया तो बोलो भाई और बात तो ठीक है पर माया सबको मुग्ध कर सकती है अपने स्वरूप पर ध्यान गया तो मुझको माया मुग्ध करे कोई सी भी माया यह संभव नहीं है किस माया में इतनी ताकत है कि जो मुझको जो मैं श्री कृष्ण आश्रित हूं उसको मुग्ध कर दे ऐसी कोई माया नहीं फिर मन में आया कि एक माया तो ऐसी है वो शाम सुंदर की माया है वो, वो मुझे मुग्ध क्या करे उस माया से तो मैं सदा ही मुग्ध हूं सदाई माया मुग्ध हूं और ये कृष्ण महामाई हैं महामाई हैं तो इनकी माया से पार लगना बड़ा मुश्किल तो संभव एक इन्हीं की माया ने ये मुझको मोह लिया है बस ये सर्वनीमता भगवान की ही ये माया है तो और इसी माया को लेकर के ये नए नए खेल खेल रहे हैं तो बोले भाई माया मुग्ध कर सकती है ये बात तो ठीक है पर मेरे प्रेम में ये कैसे आ गया माया मुग्ध कर दे मुझे तो श्री कृष्ण के सिवा दूसरे की ओर भी मेरा मन जाए मैं पहचान न सकू बच्चों को और बचड़ों को कि कौन है ये तो मुग्ध हो जाऊं पर मेरा मैं श्री कृष्ण को छोड़ करके दूसरों की ओर कभी भी जाए ये नहीं हो सकता श्री कृष्ण की माया से मुग्ध हो सकता हूं मैं कृष्ण को छोड़कर दूसरे की ओर मेरा मन जाए ये संभव नहीं इसलिए ये श्री कृष्ण की माया भी मुझ पर असर करने वाली ये कोई माया नहीं है अब तक तो ये सोचा माया अभी देव माया है नारायण माया है ऋषि माया है योगी माया है असुर माया है और श्रीकृष्ण की माया है अब सोचा ये माया नहीं यहां तो माया का कार्य नहीं होता माया का कार्य तो अलग तो अब जब इस प्रकार की भावना हुई तो श्रीकृष्ण के चरणों में उनकी प्रगाढ़ रथी जागृत हो गई कि फिर अब तुम्हें श्रीकृष्ण ही बता दू तो जहां इस प्रकार की मन में भावना हुई मन श्रीकृष्ण के चरण ऊपर गया अपने सोचने विचारने निश्चय करने की बुद्धि को उन्होंने अलग रख दिया तब वो भगवान श्याम सुंदर की लीला से और उनकी सदृदा शक्ति जाग उठी अब वो उन्होंने देखा श्री कृष्ण की ओर देखा एक बार और बचों की ओर देखा दूसरी बार आंखें खुली खुली रही गई देखा ये तो सब कृष्ण है दूसरा कोई है ही नहीं माया नहीं है ये माया नहीं है ये तो सबके सब शान सुंदर हैं दूसरा कोई है ही नहीं देखने लगे यू चारों तरफ देखें लकड़ी को देखें तो लकड़ी वही सिंगा वही बंसली वही कपड़े वही उनके पैरों के जूते वही उनका सारा श्रृंगार वही उनका वेशभूषा भाषा चाल चलन जो कुछ भी दिखाई दिया चारू श्री कृष्ण ये दिखाई दिया तो आंखों में प्रेम के आंसू आ गए और गले लग गए उनको श्री कृष्ण को निपटा लिया अब तक तो कंधे पर हाथ दिए खड़े थे अब उसको उनको हृदय से लगा लिया और झर झर झर झर आंखों से प्रेमाश्रू बहने लगे उनके और कुछ देर तो तक बोल नहीं सके कुछ देर तक बोल नहीं सके चुपचाप उनकी ओर देखते रहे और हृदय में आनंद भर गया कि देखो न क्या इनकी ये लीला है कि ये स्वयं ये सब कुछ बन गए हैं क्या हुआ तो अपरण माया प्रबल असी मोह कह मोह कराई आए यह माया श्री कृष्ण की असमोह मन ठहरा ये आया पहले फिर ये बात जी असचारी बलराम ज्ञान ऋषि देखी तब कृष्ण देव सब ठाम बछरा बच सब आप हरी ये सब देखा ये ब्रज बालक वे तो नाही पांचे हुते जो या व्रज नाही अब तो नाम दाम दल अंबर बेन दिखान दीत दल कंबर कंकन किंकिन भूखन जिते श्री कृष्ण भाषतिथे बी ने ये देख लिया कि ये ब्रज बालक वो तो नहीं है अब ये ब्रज बालक इनके शरीर इनके नाम इनके हाथ की रस्सिया ये पत्ते ये कपड़े ये बंसरी ये सिंगा ये देख इनकी ये कम्बले इनके शरीर का बल ये गहने करधनी और करे हाथ के भूषण ये फूल ये पुष्प ये पत्ते जो लगाए हुए हैं ये सब के सब श्री कृष्ण हैं आलिंगन कर लिया प्रेमाश्रम बहने लगे और साथ ही स्मित हाथ से आ गया मुस्कुराहट आ गई दादू जी के मुंह पर और फिर वो मुस्क्राहट आने के साथ साथ अब तो वहां तो भक्ति भी रही प्रेम भी रहा और स्वरूप ऐक्य भी रहा तो बहुत से भावों का सम्मिश्रण हो गया एक साथ अब इन में इनमें तो एक ही साथ विनय भी अकृत्रिम स्नेह भी मधुर व्यंग्य भी परिहास भी अपार स्नेह भी महान आदर भी और प्रणय रोष भी कितने भावों को साथ ले करके दाऊजी मोरी नईते सुषा ऋषयों चलते भाषीष भुजाश्रिए प्रसक्त निगमा कथंवरे निवृत्त प्रभु नो वै भैया कृष्ण ऐनी भावा सर्वेश्वर सर्वलोक महेश्वर प्रभु देश्वर स्वरूप और तो देखो ये बछड़े ये गोप शिशु के रूप में न कोई पार्षद है और न कोई ऋषि है ये तुम्हें असंख्य रूप धारण कर, कर रखे हैं दिखते ही आया बल्कि बछड़े दिखते हैं बालक और दिखते हैं ये उनसे संबंधित सारे ये पदार्थ पत्ते दिखते हैं फल देखते हैं फूल बीखते हैं कपड़े दिखते हैं सिंगा दीखता है लेकिन भैया हो तुम्ही मुझे दिख रहा है अब केसंख्य रूपों में तुम ही मूर्त हो रहे हो तुम तो बताओ भैया क्यों बनी ऐसा <laughs> कि तुम महामहेश्वर हो तुम सबके स्वामी हो तब ये दिखने वाले ये बछड़े ये गोप बालक ये श्रृंग वित्र वेण विषाण छेके इत्यादि इन सब रूपों में तुम प्रकट क्यों हो गए मुझे आज तक पता ही नहीं रहेगा बड़ी नम्रवाणी व्यंग बाणी बोले छिपाया मुझको भी नहीं मालूम होने दिया। अकेले अकेले इतना रह गई तो इतना काम कर बैठे कब से ऐसा कर रहे हो और क्यों किया और तुम तो देवता हो ना देवताओं के भी स्वामी हो और यहां ये बछड़े बन गए और ये ये गुआरों के बच्चे बन गए और मालूम होता है कि तु, तु, तु, तु, तुम तुम्हारा पेट भरता नहीं एक यशोदा मैया का दूध पान करते करते तुम भैया आते नहीं इसलिए ये की सारी माओं का दूध तुमने पीने का विचार दिया कि भाई एक रूप होकर के एक दूध पिए इससे काम ही चलता तो सारी गायों का दूध ये तुमने पीना शुरू कर दिया और भैया ये माताओं में सिर्फ तुम्हारा पेट नहीं भरा तो तुम तो बस ये गायों के बछड़े बन गए इन सब का तुम जो हम उन बेचारे बछड़ों को कहाँ फेंक दिया कुछ पता नहीं तुम्हारा और तुम तो भैया बड़े ससुर निकले और ये सब तुमने ये क्या कर लिया क्या कैसे कर लिया तो इस प्रकार से और भी बहुत सी बातें इसके अंदर भरी हुई व्यंग भी हंसी भी विनोद भी और जब बलदेव जी ने सब बातें कहीं लाई तब श्री कृष्ण हंस पड़े अब वो जब हंसे हंसी देख करके सारे के सारे वहां वृंदावन में हंसी फैल गई ये जगत का जितना सुख है जगत का विकास है सुख का विकास प्रकाश ये सारा का सारा सात्विकता का प्रकाश नहीं, ये सारी उनकी हंसी का ही रूपांतर है जरा सी उसी विकास हो गया और जरा सा मुंह गंभीर किया कि विनाश हो गया तो सारा का सवाल उनसे होता है तो मुझे कहा कि भाई बलदेव जी बोले कि तुम अचिंत लीला महोदयी हो तुम्हारी लीला का कोई समझ ले कि पार पारे तो मैंने देख लिया मेरे मन में था कि मुझसे तो कोई बात छिपी रहेगी नहीं पर इस समुद्र में मैं भी गोसा खाते रह गया मुझे पता नहीं लगा कि तुम कौन हो और तुम कैसे ये सब कर रहे हो तो भगवान ने हंस करके अब बता दिया उनको कहा भैया ऐसी बात है तुम अब सकल माही गति अगम दे दाखत मुही बुद्धि भ्रम कह यह साची सब मुह तुम ऐसी मतराची तब हरि कंज सुवन कृत भाखे बल कुछ दुराव नहीं राखे जब हसी हलधर धर हरित कहो हरि तब सब हल सु कहो सारी बातें भगवान ने विस्तार पूर्वक कह दी तो लेकिन अब ब्रह्मा जी महाराज जो हैं इन्होंने क्या किया था एक तो इनके लिए पहले आया है कि ये कमल से पैदा हुए